ऋग्वेदीय रिग्वे, आयत्रे उपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रथम खंड के द्वितीय मंत्र की व्याख्या रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं भाष्य में इस मंत्र के अर्थ की चर्चा हम लोग कर चुके हैं थोड़ी सी टीका अवशिष्ट है अखंडीकरस आत्मा ने ईक्षण पूर्वक अंभ मरीची मर आप नामक चार लोकों को बनाया चार शब्दों के वाचार भूत लोगों को बनाया तो ईक्षण किया और सीधे लोकों को बनाया ऐसा नहीं जो तैत में क्रम बताया गया है उस क्रम से पहले सूक्ष्म भूतों को ईक्षण करके बनाया फिर सूक्ष्म भूतों से पंचीकरण पूर्वक ब्रह्मांड बना और फिर ब्रह्मांड अंतपाती ये अंभ आदि लोक बनाए गए परमेश्वर के द्वारा ये चर्चा भाष्य में हम लोग कर चुके हैं इसमें कहीं कहीं मरीची इसमें भी बहुवचन है आपह इसमें भी बहुवचन है चार शब्द हैं ना इनमें से अंभ एक वचन है और मरम भी एक वचन है मरीची ही और आपह ये दो शब्द हुए बहुवचनांत तो मरीची के मरीची शब्द है अंतरिक्ष लोक के लिए वह अंतरिक्ष लोक तो एक है तो बहुवचन क्यों है तो उसे बताया गया ये स्थान अनेक स्थान संबंधात तो, बहुवचन है मरीची में और उसको लेकर के अंतरिक्ष एक होता हुआ भी अनेक सा प्रतीत होगा और ये जो आपका आपह शब्द से कहा गया पृथ्वी लोक से नीचे वाला लोक वह भी आपह इस बहुवचन शब्द से बताया गया है उसमें भी हेतु बताया जा रहा है टीका में तो टीकाकार जो अंतिम प्यारा है उसमें ये सब चीजें बता रहे हैं इसको देखिए ऊपरी उपरीतन लोकात वृष्टिद्वार आगतम अम्भ एव अंभवस्मा साक्षाउपलभ्य न तो भूतादृष्टिया अबाहुल्यपरीतन लोका तोकते उपरवाल लोको मे ये शंका हुई थी ना कि सभी के सभी लोग पांच भौतिक है तो क्यों ऊपर वाले लोगों को जल के वाचक अंब शब्द से कहा गया भूतांतर से उन्हें क्यों लक्षित नहीं किया गया भूतांतर का मतलब आकाश वायु तेज और पृथ्वी इनमें से किसी भूत विशेष के वाचक शब्द का प्रयोग कर लेते ऊपर वाले लोकों के लिए क्यों जल का ही जल के वाचक अम्भ शब्द का ही प्रयोग किया ये शंका थी ना इस शंका का समाधान करते हुए ये कह रहे हैं कि ऊपरी उपरीतन लोकात तो वृष्टिद्वार आगतम आंभ एव अस्मा भी साक्षात उपलभ्य थे ऊपर वाले लोकों से वृष्टि द्वारा पृथ्वी पर आया हुआ जो जल है उस उसका हमें साक्षात्कार होता है प्रत्यक्ष होता है तो इसलिए हमारे ऊपर वाले लोगों से वृष्टि द्वारा आगत जो जल वह हमें प्रत्यक्ष होने से और भूतांतर की उपलब्धि न होने से साक्षात उपलब्धि न होने से ऊपर वाले लोगों से पृथ्वी आई हो या तेज आया हो या वायु आया हो या अंतरिक्ष आया हो ऐसा प्रत्यक्ष नहीं होता जल का प्रत्यक्ष हो रहा है इसलिए यहाँ पर जल के वाचक अंब शब्द से ऊपर वाले लोगों को बताया गया है और वो किसके दृष्टि से हम लोगों के दृष्टि से आप बाहुल्यत क्योंकि पहले कहा था न प्राचुर्न व्यपदेशा भवंती ये एक ब्रह्म सूत्र का सूत्र है तो प्राचुर्य व्यपदेशा भवंती इस अधिकरण के अनुसार प्राचुर्य ऊपर वाले लोक में जल का होगा तब वृष्टि द्वारा प्रतिवर्ष पर्याप्त मात्रा में जल आता हुआ हमें दिखता है तो इस प्रकार ये अब बाहुल्य होने से ऊपर वाले लोगों के लिए जल के वाचक अम्ब शब्द का प्रयोग हुआ ये कहा कि उपरीतनलोका वृष्टिद्वारस्तुपल न तो अब नीचे वाले लोकों को कहा गया था आप शब्द से इस इसका कारण बता रहे हैं कि नीचे वाले लोगों को प्राप्त करने वाले कर्ताओं की बहुलता है और ऊपर के लोगों को प्राप्त करने वाले प्राणियों की न्यूनता है तो प्राचुरेण व्यपदेशा भवंती इस न्याय से प्रचुर मात्रा में प्राप्त करने वाले प्राणी जिस लोक में जाते हैं उस लोक में आप्तिक्रिया रहेगी आप्ती क्रिया का वह आश्रय होगा ना जैसे राम ग्राम गति में गति क्रिया का आश्रय ग्राम है आश्रय का मतलब फल रूप क्रिया का आश्रय इसलिए कर्म है और व्यापार रूप क्रिया का आश्रय बनेगा कर्ता तो कर्ताओं की अधिकता होने के कारण नीचे जाने वाले लोकों में नीचे वाले नीचे वाले लोगों में जाने वाले कर्ताओं की अधिकता होने से वो आप अह, ये बहुवचन हुआ है इसे कह रहे हैं आगे कि कहां गया आ ये अब अबाल्य उपरीतलोका गामी प्राणी अपेक्षाया अधोलोकगामीना प्राणीना पुराणेश बाहुल्य हा तो ये कह रहे हैं आगे यहां से तो ऊर्ध्वलोक गामी प्राणी तो ऊपर वाले लोक में जाने वाले प्राणियों की अपेक्षा नीचे वाले लोक में जाने वाले प्राणियों की अधिकता है बहुलता है कही आपको कैसे ज्ञात हुआ जाने वाला जीव ही नहीं दिखता है इस शरीर को छोड़ करके तो इस शरीर को छोड़ करके पृथ्वी लोक से ऊपर कम गए नीचे वाले लोक में ज्यादा गए ये आपको कैसे अवधारित हुआ प्रत्यक्ष तो हो नहीं सकता तो कहते हैं पुरानेशु बाहुल्य उक्ते तो पुराण भी प्रमाण है ना वो स्मृति है श्रुति और स्मृति ये दोनों शब्द प्रमाण कोटि में आते हैं ना तो पुराण रूप जो स्मृति प्रमाण शब्द प्रमाण और उसमें यह बताया गया है कि ऊपर वाले लोकों में जाने वाले प्राणियों की न्यूनता है नीचे वाले लोक में जाने वाले प्राणी ऊपर वाले लोक में जाने वाले प्राणियों की अपेक्षा अधिक है ऐसा पुराण में कहा जाने के कारण नीचे वाले लोकों में क्रिया का जो फलांस है उसका तो होने से अधिक आश्रयत्व तो होने से उसे कहा जाएगा आप शब्द से ही ये कह रहे हैं कि बहु भी इति आप्यधोलोका अधोलोकेशु तत्कर्तृक आप्तेरपी बाहुल्यम तो ये जो है नीचे वाले लोकों में बहुवचन इसलिए हुआ कि नीचे वाले लोक में जाने वाले प्राणियों की अधिकता है अधिक प्राणियों के द्वारा जिसे प्राप्त किया जाए उसे कहा जाएगा आप आप का मतलब जल नहीं आ, आपली व्याप्तो धातु का जो फलात्मक अंश है उसका आश्र है नीचे वाले लोग बन रहे हैं इसलिए वहां भी बहुवचन उपपन्न होगा आगे हैं इसलिए तत्कर्तृक आपतेरअी बाहुल्यम पृथ्वी अतिशीघ्रम प्राणीना मरणाथ अब मर शब्द से पृथ्वी का क्यों कथन हुआ इसका उत्तर देते हुए कह रहे हैं कि पृथिव्या अतिशीघ्र प्राणीना मरणी त्री मरण त्र बाहुल्यम ते पृथिव्या तो, तो प्राचुर्य व्यपदेशा के अनुसार ये कहा जा रहा है ना तो पृथ्वी में अम्भ की मात्रा की अपेक्षा भी अधिक मात्रा है मरने की पृथ्वी निवासी जितने प्राणी हैं चींटी से लेकर के मनुष्यों तक देखेंगे तो मरने वालों की संख्या बहुत अधिक है इसलिए मरण रूप व्यापार का आधिक्य पृथ्वी लोक में होने से पृथ्वी को मृत्यु के वाचक मर शब्द से कहा गया मरम पृथ्वी ये कहा गया तो तत, तस्यापि तत्र बाहुल्यम मरणस्या पृथ्व्या बाहुल्यम अब आगे अंतरिक्ष लोक का कथन किया है मरीचि शब्द से उसके विषय में कह रहे हैं कि मरीची से तो मरीचिबाहुल्य इति जेय तो अंतरिक्षलोक में सूर्य किरणों की बहुलता निश्चित ही है प्रसिद्ध ही है तो इस प्रकार ये प्राचुर्न व्यपदेश इस न्याय से अंभ मरीची मर आप इन शब्दों से कहा गया है इन लोगों को अम्भो मरीची मर आप इति इति नाम भी इति अन्वय इन नामों से इन चारों लोगों को कहा जाता है ये तय शब्द से लेना ये अंबादि चारों नाम लोकों के अब इस प्रकार ये द्वितीय मंत्र का विचार विचार तृतीय मंत्र का विचार हुआ कि द्वितीय का किसका हुआ हाँ तो द्वितीय का विचार पूरा हो जाता है ये तृतीय विचार मंत्र का विचार, विचार प्रारंभ होता है तो तृतीय मंत्र की अवतरण टीका को देखिए अत्र आत्मा वा इति अत्मात्में संसारी मोचयि अत्र याने वेदान्ते। ये अत्र उपनिषदी ये ये मोचितवक्षम हैं उपनिषद का तो इसके अनुबंध चतुष्टय में किसी भी ग्रंथ के अनुबंध चतुष्टय में अधिकारी भी होता है ना तो उपनिषद का अधिकारी कौन है और फल क्या है तो अधिकारी है संसारी जो जिज्ञासु जिज्ञासु भी अभी संसारी ही है अनात्मा शरीरादि के अष्णादि जो संसार रूप धर्म है उनको अपने में अध्यारोपित करके उन धर्मों वाला समझने जो समझता है उसे संसारी कहते हैं मैं भूखा हूँ मैं प्यासा हूँ मैं बूढ़ा हूँ मैं ईवा हूँ ये यही संसारी ये धर्म और इन धर्म से युक्त जो अपने आप को समझ रहा है वो संसारी तो और उन संसारियों में फिर अवान्तर दो भेद एक मुमुक्षु और एक फिर संसार को ही चाहने वाला संसारी में अवान्तर दो भेद हुए संसार को चाहने वाला एक संसारी और एक संसारी है जो संसार को नहीं चाहता मोक्ष को चाहता है तो मोक्ष को चाहने वाला संसारी यहां अधिकारी होगा उपनिषद में और उसकी चाह है कि मैं संसार बंधन से मुक्त हो जाऊं तो फिर उसे संसार बंधन से मुक्त करना होगा ना तो संसार बंधन से मुक्ति का उपाय है आत्मज्ञान तो इसे कहा जा रहा है कि आत्मा वा इति उक्तात्मज्ञाने न संसारी मोचई तव्यव विवक्षितः तो आत्मा वा इति वी उक्तात्मज्ञाने का मतलब उपक्रम मंत्र जो प्रथम मंत्र है उस मंत्र में कहा गया जो अखंडी रस आत्मा है उस आत्मा का ज्ञान वो हुआ आत्मज्ञान उपक्रम मंत्रार्थ का ज्ञान वो माना जाएगा अखंडिक रस आत्मस्वरूप का बोध ब्रह्मात्म एकत्व बोध ये आत्म, आ, आत्मा वा इति उक्त ज्ञान शब्द का अर्थ निकला और यही मोक्ष का साधन है और मुमुक्सु संसारी चाहता है संसार से मोक्ष मुक्ति इसलिए उसे ऐसे संसारी को मोच विवक्षित उसे मुक्त करना चाहिए वो मुक्त हो जाए इस रूप में यानी मोचई तब्य होगा अधिकारी तो मोचई तब्य विवक्षित का अर्थ हो जाएगा अधिकारी विवक्षित है मुमुक्षु संसारी उपनिषद में अधिकारी के रूप में विवक्षित है और एक इन दो की अपेक्षा तीसरा है वो तीसरा है असंसारी आत्मा वो है मुक्तात्मा तो असंसारीणो मोक्ष अनुपत्ति तो जो स्वतः असंसारी हैं आत्मा वो कौन है अखंड एक रस आत्मा निर्विशेष ब्रह्म में कोई संसार नहीं है वो हो गया असंसारी आत्मा और उसका मोक्ष हो नहीं सकता उसकी मुक्ति नहीं हो सकती निर्विशेष ब्रह्म की मुक्ति तो होगी जो बंधा हुआ होगा उसकी तो ये तो बंधाई हुआ नहीं है नित्य मुक्त ही है तो जो मुक्त है उसको क्या मुक्त करना है जिसका मोक्ष स्वभाव सिद्ध है उसे मुक्त करना संभव नहीं होगा क्योंकि मुक्त ही है वो गंगा सागर में पहुंची हुई गंगा जी को जो सागर में पहुंच गई है उसे सागर की प्राप्ति कराई जा सकती है क्या वो तो, तो सागर बन गई है यहां का जो जल है उसे सागर की प्राप्ति हो सकती है क्योंकि उसे प्राप्त करने के लिए बह रहा है ऐसे जो अभी वर्तमान में अपने आप को संसारी यानी सविशेष समझ रहा है लेकिन इन सारी विशेषताओं से रहित निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप में अवस्थित होना चाह रहा है। उसे शास्त्र जिस के कारण निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप होता हुआ भी निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप अपने आप को अनुभव नहीं कर रहा है उस आवरण का निवर्तक ज्ञान करा करके स्वरूप अवस्थित कर सकता है ये कहा गया कि असंसारिण मोक्ष अनुपत्य जो संसारी हैं उसे तो मुक्ति निर्विशेष ब्रह्म भाव की प्राप्ति कराई जा सकती है और जो नित्य निर्विशेष ही है उसे निर्विशेष ब्रह्म भाव की प्राप्ति अनुपन्न है आगे संसारस् संसरण लिंगशरीरं लोकाधीभूत लिंगशर तदिभिनो देवाधिष्ठानम तद स्शीर संसारूपअशी तदिभिमा तदोक्ता इति इति तस्य सर्वस्य नोपपदृष्टियमावसत अ्रंथन क्रमण वक्षन संसरन अधिष्ठान लोकसृष्टि उत्वा तत्लित्री देवतासृष्टि उत्तिव्याजन समिस्थूलश् सीलिंगश् तद अभिमा देवांच सृष्टि वक्त आरभते स ईक्षत इतना ये अवतरण है तो संसारच ये जो शुरू वाला पद है ना इसका अन्वय नोप पद्यते के साथ करिए संसारस् नोप पद्यते जो संसारी उपनिषद का अधिकारी है तो उपनिषद के अधिकारी को सिद्ध करने के लिए उसका विशेषणभूत जो संसार है ना, वो पहले सिद्ध करना होगा ना कि ये संसार रूप बंधन है और इस संसार रूप बंधन से मुक्त कराना है तो संसार की उपपत्ति दिखानी होगी सिद्धांतियों को जीव के तो कहते हैं संसार नोप पद्य संसार उपपन्न नहीं होता यानी सिद्ध नहीं होता संसार की सिद्धि नहीं होगी कब तो ये जितने द्वितीयांत पद हैं कहीं एक द्वितीयांत पद है ना उन प्रत्येक पद के साथ अंतरेण शब्द को जोड़ दीजिए तो संसार अधिकरण लोकान अंतरेण संसारस् नोप पद्य अंतरेण शब्द का अर्थ होता है बिना तो ये जो संसार के संसरण के अधिकरण लोक है इन लोकों के बिना संसार की उपपत्ति नहीं होती है ऐसे संसरण अधिकरण लोकान के बाद में जितने भी द्वितियांत आ रहे हैं उनमें से प्रत्येक के साथ अन्वय करिए तद उपाधि भूतम लिंग शरीरम अंतरे न ऐसे लगाना का मतलब संसरण अधिकरण लोकादीन अंतरे न संसारस्य नोपपद्यते आदि शब्द से यहाँ पर बताए गए सभी द्वितीयंत पदों को लीजिए यह एक वाक्य बना ना और इसका अर्थ निकला द्वितीयांत पदार्थ के बिना संसार सिद्ध नहीं हो सकता तो पहला द्वितीयांत पद है संसरण अधिकरण लोक वो कौन है जो पूर्व में अपी अम्भ मरीची मर आप इन नामों से कहे गए यही है संसरण के अधिकरण लोक संसरण होगा का मतलब एक शरीर को छोड़कर के दूसरे शरीर में जाएगा उसे छोड़कर के तीसरे शरीर में जाएगा पूर्व शरीर का त्याग उत्तर शरीर का उपादान ये संसरण है तो जितने भी शरीरधारी प्राणी हैं वे अम्भ आदि लोगों में ही रहेंगे ना अब आब, लोगों में ही रहेंगे न कि इनको छोड़कर के कहीं और इसलिए पूर्व शरीर परित्याग उत्तर शरीर का उपादान रूप जो आपका संसरण है उसके अधिकरण माने जाएंगे आदि लोग और इन लोगों के बिना संसार संभव नहीं होगा आगे है तद उपाधिभूतम लिंग शरीरम तो तदउपाधिभूतम में तद शब्द से लीजिए संसार को तो आत्मा में संसार के अध्यारूप का उपाधिभूत ऐसा या तत्को आत्मा शब्द से लेकर के मध्यम पद लोपी समास कर लो तस्मिन संसार संसार ऐसा एक पहले सप्तमी तत्पुरुष समास हुआ और फिर तत संसारस्य तत्संसार उपाधिभूतमी तदउपाधिभूतम ऐसा मध्यम पोत पद जो संसार था उसका लोप हुआ तो अर्थ निकलेगा आत्मा में एक नंबर टिप्पणी में टिप्पणी कार अर्थ किया कि आत्मा में आत्मनि संसार अध्यास निमित्त भूतम तदउपाधि भूतम का अर्थ है तो उस आत्मा में संसार के अध्यास का निमित्त भूत वो कौन है लिंग शरीर तो लिंग शरीर हम लिंग शरीर कहा जाता है सूक्ष्म शरीर को तो सूक्ष्म शरीर में तादात में अभिमान करते ही संसरण होता किसका है स्थूल शरीर का होता है कि सूक्ष्म शरीर का होता है, है? किसका होता है सूक्ष्म शरीर का होता है संसरण कर्ता कौन है सूक्ष्मशरीराभिमानी वो जो है जब निकलता है तो पंद्रवेध्याय में कहा न गृही संयाति वायुर्गंधान इवा सयात शरीर यदवापनोति युत्क्रामती स्वर गृहत्ता संयाति वायुर्गंधान इवासयात। तो जो ईश्वर यानी शरीर का स्वामी इस शरीर से उत्कर्मण करते समय क्या करता है कि सारे शरीरस्थ उपकरणों को अपने साथ ले जाता है उपकरण स्थानीय है पूरा सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म शरीर अंतपाति सत्रह तत्वों को अपने साथ ले जाता है जैसे बगीचे में से हवा गुजरती है तो उसमें खिले हुए फूलों का सुगंधी फूलों का परागकण हवा अपने साथ लेकर के निकलती है का मतलब उत्क्रमण होता है संसरण होता है सूक्ष्म शरीर का पूर्व स्थूल शरीर से निकलना और उत्तर स्थूल शरीर में जाना इसके लिए उपाधि है आपकी लिंग शरीर यानी सूक्ष्म शरीर और तद अभिमानो देवा तो तद अभिमानिनो देवा इसमें तद शब्द का अर्थ है लिंग शरीर सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म शरीर से भी लेना सूक्ष्म शरीर अंतपाती अलग अलग इंद्रिया पांच ज्ञान इंद्रिया पांच कर्म इंद्रिया पांच प्राण और अंतकरण के दो भाग करते हैं मन बुद्धि तो ये हो जाता है ना तो इनकी अधिष्ठात्री देवता इनको लिया जाएगा किससे तद अभिमानी देव शब्द से चक्षु की अभिमानी आदित्य देवता हस्त की अभिमानी इंद्रिय देवता श्रोत्र की अभिमानी दिशा देवता ग्रहण की अभिमानी वायु देवता ये सब लिए जाते हैं तो तद अभिमान देवान देवान अंतरे ऊपर से जोड़ देना मान लो आपके पास इंद्रिय है, हैं उपकरण लेकिन उसको ऑपरेट करने वाला ही कोई ना हो और आपको ऑपरेट करना आता न हो तो कितनी भी महंगी से महंगी मशीन होने पर भी कोई काम आएगी किसी काम नहीं आएगी उसके लिए उसे चलाने वाले ऑपरेटर के रूप में देवता होते हैं ना। उन देवताओं के बिना भी संसरण संसार की उपपत्ति नहीं होगी ये सब जितने भी द्वितीयता है ये ऐसा समझना और तद अधिष्ठानम स्थल शरीरम तद अधिष्ठानम का मतलब लिंग शरीर का तथा हा लिंग शरीर का अधिष्ठान शरीर अधिष्ठान जो स्थूल शरीर है अधिष्ठान का मतलब गोलक आश्रय तो लिंग शरीर स्थूल शरीर में ही रहता है ना जब तक स्थूल शरीरस्थ नहीं होता लिंग शरीर तब तक उसमें कोई व्यापार नहीं होता पूर्व स्थूल शरीर को छोड़ा उत्तर स्थूल शरीर का जब तक निर्माण नहीं होता तब तक सूक्ष्म शरीर निर्व्यापार रहता है कोई व्यापार नहीं होता इसलिए सूक्ष्म शरीर का अधिष्ठान गोलक सूक्ष्म शरीर के अलग अलग अंगों का गोलक का समूह है स्थूल शरीर और उस स्थल शरीर के बिना भी संसार उपपन्न नहीं होता है और संसा तो ये सब हुआ और संसार क्या है तो कहते संसार है संसार रूप अषनायादी तो संसार है अषनायादी अस्नायानी भूख और आदि शब्द से प्यास आदि को लीजिए सड़ को तो अस्ना पिपासा जरा मृत्यु और काम क्रोध आदि ये सब जो हैं संसार हैं अर इन संसार के बिना भी संसार रूप अस्ना आदि के बिना भी संसार की उपपत्ति नहीं होगी और तद अभिमान तद भोक्तारम अंतरे तद अभिमानी यानी लिंग शरीर तथा स्थूल शरीर अभिमानी वो कौन होगा भोक्ता आत्मेंद्रिय मनोयुक्तम भोक्ता इत्या और मनीषी कहा गया है न कठोपनिषद में इसलिए आत्मेंद्रिय मन इसमें आत्मा शब्द का अर्थ है स्थूल शरीर और इंद्रियने सूक्ष्म शरीर अंत पाती पांच कर्मेन्द्रिय पांच ज्ञानेन्द्रिय और मन अलग गिना है अंतकरण इनके साथ तादात्म्य अभिमान और मम अभिमान किए बिना भोक्तृत्व की सिद्धि नहीं होती आत्मा भोक्ता नहीं बनता इसलिए कहते हैं तद अभिमानिनम भोक्तारम तो ये भोक्ता हुआ उस भोक्ता के बिना भी संसार नोपद्य थे ये आदि रूप संसार को वह अपना धर्म तब तक नहीं समझ सकता जब तक इनमें अभिमान नहीं करता तो संसारस्य इति इति गया और आगे तवातरे नोपद्य संसार तयमावसथ्यन्ते ग्रंथन क्रमण देवता संसाराधिष्ठान लोकसृष्टि तत्लतासृष्टिउक्तिव्याज समिस्थूल शरीर समीलिंग शरीर से तदिमा देवांच सृष्टि वक्त आरभते तो इस प्रकार ये ध्यान में रख करके क्या किया जा रहा है कि सर्वस्य तर्व सृष्टि अयमावसथ्रंथेन तो अयम आवसथ अयम आवसथ ये आएगा आगे मंत्र इसी उपनिषद में वहां तक के ग्रंथ से क्या बताया है तो संसार संसरण के अधिष्ठान भूत लोकपाल अधिष्ठान भूत जो लोक और उन लोकपालों के लोकों के रसन रक्षक लोकपाल उन लोकपाल आदि की सृष्टि को अभी बताया जा रहा है ये कह रहे हैं कि क्रमेण वक्षण तस् सर्वस्य सृष्टि जिसके बिना संसार अनुपन्न है उसे लेना तस् सर्वस्य शब्द से पूर्व पूर्ववाक्य में जितने द्वितीयांत पद थे उन द्वितीयांत पदार्थों को तस् सर्वस्य इन दो सरोनामों से लेना तो इन सब की सृष्टि अयमा आवशत यहाँ तक के ग्रंथ से क्रम से कहते हुए वेद संसरण अधिष्ठान लोक सृष्टि उक्त तो संसरण का अधिष्ठान भूत जो लोक है चारों लोक उनकी सृष्टि को बता चुका है अब तत्पाली देवता सृष्टि उक्ति व्याजे तो लोक के संरक्षक देवताओं की सृष्टि के कथन द्वारा क्या किया जा रहा है तो समि स्थूल शरीरस्य से वक्तुम आरभते उसके साथ अन्वय करना तो समि स्थूल शरीर की सृष्टि को बताना प्रारंभ करते हैं और केवल समष्टि स्थूल शरीर की मात्रा नहीं तो समि लिंग शरी और तो शरीर, शरीर और तद्अभिमा देवांच सृष्टि वक्त तो समष्टि स्थूल शरीर समि सूक्ष्मशरीर और समष्टि सूक्ष्मशरीर अभिमानी जो देवता है उन देवताओं की और शब्द से लेना समष्टि सूक्ष्मशरीर के अवयों के अभिमानी जो देवता देवान बहुवचन है न एक तो पूरे अवयवी की अव, अवयवी की अभिमानी देवता होगी वो हिरण्यगर्भ, और एक एक अंग का अभिमानी देवता होगा वो अलग आदित्यादि तो तद अभिमानी नाम देवान सृष्टि वक्तुम आरभते सृष्टि का कथन करना प्रारंभ करती है श्रुति आरभते का कर्ता होगा इधर वो वक्षन लिखा है ना इसलिए वेद वक्षण कहा पर है ग्रंथे न क्रमे वक्षण ये पुलिंग है ना तो श्रुति स्त्रीलिंग है ये आहा का जो करता होगा आरभ्य का जो करता होगा उसी का विशेषण बनेगा वक्षन और यदि श्रुति को कर्ता बनाएंगे तो वक्षन न हो करके क्या होगा वक्षती जैसे गच्छी ये बनता है ना गच्छन पुलिंग में गच्छन स्त्रीलिंग में गच्छंती ऐसे वक्षती श्रुति लेकिन या पुलिंग किया है इसलिए वेद ऐसा लगाना वक्षन वेदह, आ, ये समष्टि स्थूल शरीरादि नाम सृष्टि वक्तुम आरभ ऐसा लगाना तो अब तीसरे मंत्र का उच्चारण कर लें इति लोकपला सृजाई पुरुषः समुद्रित्या मूर्छयत तो स ईक्षत इसमें स शब्द से उसी मूल ईक्षणकर्ता को ही ले लेना अभी ये तीसरा ईक्शन बताया जा रहा है ना कि दूसरा दूसरा स सीक्षत इमानु लोकान सृजाई थी ऐसा पहले वाला एक क्षण था लोक सर्जन विषय को क्षण पहले प्रथम मंत्र के अंतिम भाग में बताया गया और ये दूसरा इक्शन यहां पर बताया जा रहा है तीसरे मंत्र के प्रारंभ में तो ईक्षण में क्षण एक ज्ञान है ना संकल्प जैसा वृत्ति है और वृत्ति में भेद होता है विषय भेद से तो इसलिए ईक्षण में विषय भेद होने से ईक्षण भेद होगा तो पूर्व ईक्षण का विषय तो था लोक सृष्टि और इस ईक्षण का विषय लोक सृष्टि नहीं लोकों की सृष्टि तो हो गई अब उस ईक्शनकर्ता परमेश्वर ने ईक्षण किया कि हमने लोक तो बना लिए मकान तो बना दिया लेकिन उसका कोई केयरटेकर ना हो संरक्षक ना हो बना करके ऐसे ही छोड़ दे तो कुछ दिनों के बाद खंडर होगा कि नहीं होगा हो। खंडर होकर के समाप्त होगा नया मकान यदि उसकी देखभाल करने वाला संरक्षण करने वाला कोई न हो तो ऐसे भगवान ने लोक बना लिए और उन लोकों की देखभाल करने वाला कोई न हो तो ये भी लोक जीर्ण शीर्ण होकर के नष्ट हो जाएंगे ये ईक्षण भगवान ने किया और फिर ये निश्चय किया कि लोकपाला नु सृजाइति पहले तो इमे नू लोका नु शब्द है वैलक्षण्य अर्थ में तो इमे लोका ये जो विलक्षण लोक है ऊपर वाले बीच वाला ये पृथ्वीलोक और पृथ्वी से नीचे वाले दो बीच वाले हो गए अंतरिक्ष और पृथ्वीलोक और लोक से लेकर के सत्यलोक तक हो गए ऊपर वाले लोक अंब शब्द से ग्राह्य मरीची शब्द से ग्राह्य तथा मर शब्द से ग्राह्य हो गए बीच वाले और आप शब्द से ग्राह्य हो गए पृथ्वी से नीचे वाले लोक तो ये सभी के सभी लोग इनमें बिल्कुल समानता नहीं है वैलक्षण्य है तो इन लोगोंगत वैलक्षण्य का, तो का परामर्शक है नू शब्द बोधक है तो ये लोक है अब इन लोकों की सुरक्षा भी करनी है इसलिए इन लोकों के सुरक्षा के लिए अलग अलग लोकपालों का मैं निर्माण करूं तो लोकपाला नु सृजा नू यहा अर्थ में रहेगा तो लोक पा, लोकपालों को उत्पन्न करूं उनको बनाऊं इति इतिषत स इक्षत ऐसा अनुय करिए कि मैं इन अपने द्वारा सृष्ट लोकों के संरक्षकों की रचना करूं ऐसा ईक्षण परमेश्वर ने किया तो यहां विषय कौन हुआ लोकपाल सृष्टि पूर्वों में लोक सृष्टि विषय था इसलिए दो ईक्षण हो गए विषय भेद से और अपने इस द्वितीय ईक्षण को साकार करने के लिए क्या किया परमेश्वर ने तो कहते सो अध्य एव पुरुषम समुद्रित अमूर्चय तो सो यानी वह ईक्षणकर्ता परमेश्वर लोकपाल सृष्टि ईक्षण कर्ता परमेश्वर सो शब्द से लीजिए उस परमेश्वर ने एव। ये अप शब्द का पंचमी का बहुवचन है और अप शब्द उपलक्षण है बाकी चार भूतों का भी इसलिए अद्भ्य शब्द से लेना पांचों भूतों से क्या किया कि अद्भ्यव यानी जिन भूतों से लोकों को बनाया था उन्हीं लोकों से उन्हीं भूतों से ये ये एवकार बताएगा कि जिन भूतों से लोक बनाए उन्हीं लोकों से उन्हीं भूतों से परमेश्वर ने पुरुषम समुद्रित पुरुष को निकाला पुरुष को निकाला का मतलब स्थूल शरीर के उपादान कारण भूत जो भूत सूक्ष्म है वो स्थूल शरीर के ही सूक्ष्मांश है ना और उनसे यानी स्थूल भूतों से निकाल करके पुरुषम अमूर्छयत तो समुद्रित्य का समुद्र यानी पुरुष के उपादान कारण अरहा पुरुष शब्द से लेना शरीर को स्थूल शरीर को समष्टि स्थूल शरीर को तो समी स्थूल शरीर के उपादान कारणों को उपादान कारण को उन्हीं भूतों से ग्रहण करके अमूर्थयत यानी स्थूल शरीर को सावय बना दिया हाथ पांव कान वाला बना दिया इसलिए कहा गया उसका शीर है दिव लोक, नेत्र है सूर्य चंद्रमा अंतरिक्ष है उदर वायु है प्राण और पैर बस्ती है समुद्र और पैर हैं पृथ्वी लोक। ऐसा जो पुरुष है विराट पुरुष उस विराट पुरुष का निर्माण स्थूल भूतों से परमेश्वर ने किया ने समी स्थूल शरीर बना लिया यद्यपि समी स्थूल शरीर का ही दूसरा नाम है ब्रह्मांड तो ब्रह्मांड की तो उत्पत्ति पहले ही बता दी थी लोक उत्पत्ति से पहले ही ब्रह्मांड को उत्पन्न किया तो यहां पर पहले ही ब्रह्मांड बन गया पुरुष शब्दित पुरुष यानी विराड और विराड़ और ब्रह्मांड को अलग अलग नहीं है इसलिए पूर्व में सृष्ट जो ब्रह्मांड है उस ब्रह्मांड की ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सृष्टि का यहां पर अनुवाद किया जा रहा है किसके लिए लोकपालों की सृष्टि बताने के लिए ऐसा आगे बताया जाएगा तो इस प्रकार ये मूल मंत्र का विचार होता है इसके भाष्य तथा टीका की चर्चा हम लोग कल करते हैं